माता फरूपम, माता स्वप देवी स्वूपम देवी स्वूपम प्रकृति स्वूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम प्रणम्यम प्रणम्यम प्रणम्यम बोल माता आदिशक्ति जगदमाते की आज विजयदशमी के इन महत्वपूर्ण क्षणों पर मैं इस सिद्धाश्रम में उपस्थित अपने समस्त शिष्य कार्यकर्ताओं को भक्तों को श्रद्धालुओं को या जो जिस इच्छा भावना के साथ यहां उपस्थित हुआ है उन समस्त लोगों को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ नवरात्रि पर्व सौभाग्य से वे सौभाग्यशाली मानव होते हैं जो नवरात्रि पर्व पर किसी सिद्ध स्थल पर अपने कुछ क्षण ही व्यतीत करते हैं क्योंकि किसी सिद्ध स्थल के कुछ क्षण प्राप्त करना ही अपने जीवन में बहुत कुछ सौभाग्य प्रदान कर जाता है काफी हमारे जब संस्कार हमारे संचित हो जाते हैं तब हमें जाकर कहीं ऐसे क्षण प्राप्त होते हैं कि हम किसी सिद्ध और पवित्र स्थल पर बैठकर साधना में जीवन व्यतीत कर रहे हों मां के ममता के सागर में यह समाज केवल दो बातों पर इधर से उधर हिलोरे लेता रहता है अगर मूल सत्य को समझ जाए मूल सत जो मूल है उस बात को समझ जाए तो मानव जीवन ही समर जाए वह मूल दो बातें हैं सौभाग्य और दुर्भाग्य सब कुछ आपकी समस्या आपका सुख आपका दुख यह सौभाग्य और दुर्भाग्य पर आधारित है जब आपका दुर्भाग्य आपके ऊपर सवार होता है तब आप दुखों से ग्रसित होते चले जाते हैं समस्याएं एक के बाद एक समस्याएं आपकी बढ़ती चली जाती हैं और जब सौभाग्य का उदय होता है तो सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है मगर ये सौभाग्य और दुर्भाग्य आते कहाँ से हैं इनका मूल कहाँ पर छिपा हुआ है यदि हम इस तथ्य को समझने का प्रयास कर लें इस बात को समझने का प्रयास कर लें कि जब दो चीजें ही हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं दुर्भाग्य हमारे जीवन को व्यथित कर देता है और सौभाग्य हमारे जीवन में प्रसन्नता और तृप्ति ला देता है तो ऐसा क्या घटित होता है ऐसा क्या होता है कि हम सौभाग्य चाहते हैं मगर फिर भी ना बुलाए ही दुर्भाग्य आ जाता है और कभी हम सोचते भी नहीं कि हमारा सौभाग्य उदय हो जाएगा और बरबस ही सौभाग्य हमारे दरवाजे पर दस्तखत दे देता है इन दो बातों को गहराई से समझने की जरूरत है क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि धर्म ग्रंथों से अधिक आत्म ग्रंथ का अध्ययन करना नितान तो है धर्म ग्रंथों में भ्रांतियां हो सकती हैं मगर आत्म ग्रंथ में कभी भ्रांति नहीं हो सकती पूर्व के चिंतनों में मैंने कहा है कि आत्मसत्ता गुरुसत्ता और प्रकति सत्ता पर जो निष्ठा विश्वास साथ आगे बढ़ता है उसे वह सब कुछ ज्ञान प्राप्त होता चला जाता है जो धर्म ग्रंथों में प्राप्त नहीं हो सकता सत्य का ज्ञान पुस्तकों में धर्म ग्रंथों में कुछ भटकाव हो सकते हैं कुछ भ्रांतियां हो सकते हैं क्योंकि हमारा धार्मिक धर्म धर्मशास्त्र दर्शन ही पूरा भटका हुआ है जिसने जिस निगाहों से देखा उसने वैसा वर्णन किया मगर वह निगाह क्या पूर्णत्व तो तक पहुंच सकी पूर्णत्व तो तक पहुंची हुई निगाहें कभी समाज को भ्रमित नहीं करती समाज को सतमार्ग की ओर बढ़ाती हैं जो मैंने पूर्व में कल चिंतन दिया था कि अष्टांग योग का भी चिंतन किसी ऋषि ने दिया था उस पूर्णत्व के ऋषि ने दिया था जो कल भी प्रभावी था आज भी प्रभावी है और जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक आत्मा और परमात्मा के बीच की सीढ़ियां तय करने के लिए अष्टांग योग के अलावा दूसरा कोई मार्ग प्राप्त नहीं होगा कुछ सत्य मार्ग होते हैं जब चैतन योगी ऋषि कोई मार्ग बताता है तो यह सत्य पथ होता है जो किसी काल में भी परिवर्तनशील नहीं रहता उसी तरह दुर्भाग्य और सौभाग्य को हमें समझने की जरूरत है कि दुर्भाग्य और सौभाग्य हमारे पास आते कैसे हैं यह सब हमारे और आपके कर्मों के फल फलस्वरूप उपस्थित होते हैं इन बातों को अनेकों बार आप सुनते होंगे मगर गहराई में डूबने मेले बार बार कहा जैसे माँ शब्द कहो तो मां शब्द की गहराई को समझने का प्रयास करो नेकों साधु सं ने इस तरह के चिंतनों कुछ छोटे मोटे दिए होंगे मगर उसकी गहराई में ले जाने का प्रयास न किया होगा कि सौभाग्य और दुर्भाग्य को हम बदल कैसे सकते हैं सौभाग्य दुर्भाग्य के मूल में छिपा रहस्य क्या है इस सौभाग्य और दुर्भाग्य के निर्माता हम और आप सोते हैं मैंने पूर्व के चिंतनों में चिंतन दिया था कि हमारे थूल के अंदर जो सूक्ष्म है और सूक्ष्म के अंदर जो कारण शरीर है और कारण शरीर के अंदर वो जो दिव्य चैतन्य आत्मा बैठी हुई है, है, है अंश जो हमारी सुसुमना नाड़ी के मूलाधार पर बैठा हुआ है जिसकी जितनी दिव्य तरंगे हमारे शरीर पर प्रभावित होती रहती है उतना आप लोग जीवन जी रहे हैं यह सब आप बोल रहे हैं चल रहे हैं बात कर रहे हैं कार्य कर रहे हैं उसकी सुप्त अवस्था की जितनी तरंगे आपके शरीर में कार्य कर रहे हैं उतना आप सफल हो रहे हैं मगर उसकी पूरत की तरंगों को आप प्राप्त नहीं कर पाते सौभाग्य और दुर्भाग्य का कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर आपके अंदर बैठा हुआ है कहीं बाहर देखने जाने की जरूरत नहीं मैंने बार बार कहा कि प्रगति को इतना बोझ लादने की जरूरत नहीं होती कि आपकी कौन सी आपने गलती की और उसको दंड देने के लिए वो सोचेगा विचार करेगा जिस तरह वैज्ञानिक देर दूसरे लोगों में अपने यान भेजते हैं और यह कंप्यूटर पर अपना सब कुछ वहां संचालित करते रहते हैं अगर कोई चीज बिगड़ भी, भी जाती है तो भी वहीं पर सुधारने की सब प्रक्रिया पूर्ण कर देते हैं बहुत कम उछ, उनको बोझ उठाना पड़ता है क्योंकि पहले ही इतनी तैयारी कर चुके होते हैं उसी तरह उस माता भोगती जहां मैंने कहा था कि हम आप जो किस प्रकट सत्ता के अंश है वह जो चैतन्य कंप्यूटर हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है जो ऊर्जा का क्रेंद बैठा हुआ है उस पर एक सुपर कंप्यूटर पहले से फीड कर दिया गया है वो मेरे शरीर के अंदर भी फीड है आपके शरीर के अंदर भी फीड है हम किसी भी प्रकार की कोई गलती करते हैं तो तत्काल उस गलती के परिणाम कब किनते कितने क्षणों बाद जिस तरह आप कंप्यूटर में कोई चीज फीट करें इफ जो हमने अपराध किया इफ अपराध का फल कब कहां कैसे और किस प्रकार से मिलेगा उसको हम स्वदय अंकित करते हैं उसको दंड देने वाला कोई दूसरा नहीं होता है प्रकृति ने एक व्यवस्था दे उसमें कभी कभार ही प्रकृति हस्तक्षेप करती है वह सुपर कंप्यूटर जो सब कुछ आपके कर्मों का लेखा जोखा आपके अंदर अंकित करता है आप प्रकृति को दो देते हैं आपकी समस्याओं की कामना की पूर्ति नहीं हुई आप प्रकृति को गालियां देने लगते हैं गुरु को आप शब्द बकने लगते हैं गुरु जी हमारी ये कामना की पूर्ति नहीं की गुरु तो केवल एक सामान्य मानो है प्रकृति सत्ता की क्या आराधना करना हो तो पत्थर की मूर्ति है टीवी सीरियलों में देखे अनेकों वार्ताकार वार्ताकार एक फेक भ्रष्ट वार्ताकार के लिए बैठ जाएंगे और देवी देवताओं को बिल्कुल नकार देंगे ये सब कुछ होता ही नहीं कोई यो होती ही नहीं मनुष्य की चैतनता की ओर कभी शोध करना ही नहीं चाहते उस आत्मा की चैतन्यता की ओर कभी शोध करना ही नहीं चाहते कि सब कुछ सत्य है हम खुली आंखों से देखना ही नहीं चाहते वह जो हमारे अंदर सुपर कंप्यूटर बैठा हुआ है वह हमारे कर्मों का फलों का सभी का लेखा जोखा रखता है हमने अच्छा कार्य किया हम स्वतः दंड के अधिकारी बनते हैं और प्रकृति को दोष देते हैं प्रकृति ने तो एक विधान दिया है आपको पूर्णत्व के साथ जब आपका प्रारंभ जन्म हुआ तो पूर्णत्व और चेतनता के साथ प्रकृति ने वह पूर्णत्व प्रदान की कि आप उस सुपर कंप्यूटर का पूरा रख रखाव करते रहे वह दिव्य चेतना को पूरी तरह से सदुपयोग करते रहे मानवता का पथ अगर आप जी रहे होते तो आप त्रिकालज्ञ होते आप सुख शांतिपूर्ण मानवता का जीवन जी रहे होते हर सुख दुख में समान भाव आपके जीवन में आ रहा होता आप अपना ही कल्याण नहीं जन कल्याणकारी जीवन जी रहे होते आप स्वतः कहते हैं मेरा पैर टूट जाए आप स्वतः अपने और फिर जब पैर टूटता तो आप कहते हैं हमारा पैर भगवान ने तोड़ दिया अरे तोड़ने के लिए तो अंकित आपने किया है आपकी आत्मा ने किया है अगर दंड दे सकते हो अपनी आत्मा को दंड दो मार सकोगे अपनी आत्मा को कहते तो हम को इसको भोजन नहीं कराएंगे चार दिन अगर इसलिए हमको दंड दिया हम इसको भोजन नहीं कराए कितने दिन भोजन नहीं कराओगे तुम अपने शरीर को स्वतः नष्ट कर दोगे बर्फर भोजन पर दौड़ के जाओगे दंड दे सकते हो तो अपनी आत्मा को दंड दो गालियां दे सकते हो तो अपनी आत्मा को गालियां दो सब कुछ कर्मों का लेखा जोखा जो आपके अंदर अंकित होता है प्रकृति सत्ता कभी कभार उसमें हस्तक छेप करती है गुरु सत्ता उसमें कभी कभार हस्तक छेप करती है वह है। आज वह आवरण में जो आत्माएं कैद सी हो गई हैं इतने आवरण पड़ चुके हैं मैंने जो अपने चिंतन दिया कि मैं उन आत्माओं को मुक्ति प्रदान करने आया हूं उस प्रकट सत्ता के आशीर्वाद से जो आत्माएं काम क्रोध लो मोह आपके कुसंस्कारों से इतनी जगड़ चुकी हैं कि उसके दिव्य प्रकाश का आप एहसास ही नहीं कर पा रहे ये निश्चित किसी काल में ऐसा कोई भी योगी संत देवी देवता उपस्थित नहीं हुए जो 100 परसेंट लोगों के चिंतन विचारधारा को मोड़ सके होंगे मगर सत्य की नींव अनेकों बार अनेकों योगी आए हैं और सत्य की नींव स्थापित करके गए हैं जो लंबे का, काल लंबे अंतराल तक सत्य की नींव बराबर स्थापित रही है कलिकाल में चुकी इतना पतन हो चुका है नितान तो सत्ता पुनः एक बार जागृत हुई है कि पुनः समाज के बीच से चेतनावान मानवों को जागृत किया जाए मानवता का पथ प्रथस्त किया जाए उनके अंदर इतनी चेतना भरी जाए कि उन्हीं के बीच से अनेकों आगे को जन्मों में साधक बनेंगे ऋषि बनेंगे संत बनेंगे सन्यासी बनेंगे समाज सेवक बनेंगे राजनेता बनेंगे जो समाज सुधारक होंगे वह तब होगा जब एक लंबा अंतराल हम साधक का जीवन जियेंगे हम एक संकल्प लेंगे कि हमारे जीवन में सुख आए या दुख आए हमें केवल सतमार्ग पर बढ़ना है क्योंकि जितने दुख आ रहे हैं उनके निर्माता आप स्वतः हैं कहीं कही ना कहीं आपने गलती कर रखी है और उस सुपर कंप्यूटर में आपके सात जन्मों का लेखा जोखा अंकित होता है सात जन्मों पूर्व के आपके कर्म संस्कार आपको प्रभावित करते हैं क्योंकि अनेकों कर्म होते हैं जो काफी लंबे अंतराल तक उसका फल प्रदान देते हैं अनेकों कर्म होते जो कई कई जन्म तक उनका फल भोगना पड़ता है अनेकों पाप मानो करता है अनेकों अत्याचार मानो करता है समाज के बीच क्या इनका फल मानो को मिलेगा नहीं हम किस प्रकार सत्ता को दोष देते हैं जिसे जिस प्रकार सत्ता ने हमें सर्वशक्तिमान बनाने की शक्ति और सामर्थ्य दी है हमें तो नतमस्तक होना चाहिए हर पल उस प्रकट सत्ता के चरणों में नमन होना चाहिए उस प्रकट सत्ता के चरणों में कि मां आपने हमें तो बहुत कुछ दे रखा है हम अपने आपके स्वतः देव दोषी हैं और इतना ही नहीं आपने वह विधान और व्यवस्था दे रखी है कि जब हम पतन के मार्ग में जाते हैं तो आप स्वतः अपने चेतना पुंजों को समाज के बीच भेज करके हमारी उस चेतना का उद्धार करती हैं एक मार्ग तो हम आपने दे ही रखा है मगर हम जब भी पतन के मार्ग पर जाते हैं हमारी आत्मा पर जब आवरण पर जाते हैं तब आप पुनः बार बार हमें सचेत करती है और हमें सहारा प्रदान करती है उस सुपर कंप्यूटर में सब कुछ अंकित है आप मुझसे चोरी करके समाज से चोरी करके प्रकृत सत्ता से चोरी करके कोई अपराध कर रहे हो किसी प्रकार की गलतियां कर रहे हो आप सोचेंगे प्रकट सत्ता देख नहीं रही गुरु सत्ता देख नहीं रही वह सुपर कंप्यूटर जो आपका अपना कंप्यूटर है वह कभी भेदभाव नहीं करता सोचने विचारने तक की गलतियां आपके उस शरीर के सुपर कंप्यूटर में अंकित होती हैं आप क्या सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं मैंने कहा मन वचन कर्म के द्वारा की गई किसी भी प्रकार की गलतियां आपके शरीर के अंदर ही अंकित हो रही है यदि हम चाहें तो जो अब तक अंकित होता आया है उसे विराम लगा सकते हैं कि हम अब तक जिस प्रकार के कार्य करते रहे जिसके परिणाम हमारे दुर्भाग्य के रूप में हमारे भविष्य में उपस्थित होंगे हम चाहे तो उन्हें ऐसा अंकित कर सकते हैं उस सुपर कंप्यूटर में ऐसी चीजें फीड कर सकते हैं कि भविष्य में हमारा केवल सुखमय जीवन बलता चला जाए और उसके लिए प्रखट सत्ता भी सहारा देती है गुरु आपका गुरु भी सहारा देता है क्योंकि जब विषम परिस्थितियां होती हैं तो गुरु में भी वह शक्ति और सामर्थ्य होती है कि आपका सुपर कंप्यूटर कुछ भी कह रहा हो वह किसी भी दिशा में भाग रहा हो उसे अपने कब्जे में लेकर उसमें दूसरी चीजें फीट करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है जब आप स्वतः अपनी समस्याओं से बहुत ज्यादा व्यथित हो जाते हैं तड़पते हैं बिलकते हैं देवी देवताओं के मंदिरों में तब पुनः वह प्रकट सत्ता फिर बाध्य होती है सोचने का और कभी कभार आपकी उनकाओं की पूर्ति कर देती है मगर अधिकांशतया आपको अपने कर्मों के फल को भोगना ही पड़ता है मगर हिंदू धर्म में उस प्रकट सत्ता के विधान में व्यवस्था सब दी गई है कि अगर हम चाहें तो बड़े से बड़े दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं बड़ी फी बड़ी घटनाओं को टाल सकते हैं मगर कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो कई बार प्रकृति के इतने कुसंस्कारों से ऐसे वातावरण में ऐसे रच बस चुकी होती है कि प्रकट सत्ता संकेत भी देती है गुरु संकेत भी देता है मगर फिर भी उन घटनाओं को उसी तरह अंजाम हो वह आपका सुपर कंप्यूटर दे देता है जाकर के आप स्वतः कहते नहीं मेरी आय का आंख फोड़ दी जाए आप स्वतः अंकित करके कहते इतने बचकर इतने मिनट पर मेरे एक्सीडेंट कर दिया जाए चूंकि वास्तुतम ना आत्मा कभी सुखी होती, होती है क्योंकि तमोगुण और रजोगुण जो आपका है यह जब भटकता है तो इसे दंड देने के लिए इसे रास्ते में लगाने के लिए चूंकि जो अंकुश होता है जो लगाम होती है वह सतोगुण के पास होती है सतोगुण व्यथित नहीं होता वह कहता ठीक है तुम स्वतंत्रता से रहो गलतियां करोगे उसका दंड में बराबर दूंगा वो इसी तरह की चीजें अंकित करता जाऊंगा उस सुपर कंप्यूटर को आप चाहें कितना साफ सुथरा रख सकते हैं कितने संस्कार अर्जित कर सकते हैं आपका सुपर कंप्यूटर जो आपके शरीर के अंदर है उसमें कितने ही दुर्भाग्य भरे हों यदि आप चाहें संकल्प ले लें कि मुझे उन दुर्भाग्यों को मिटाने के लिए सौभाग्यों को अंकित करना है सौभाग्य के क्षण बनाने हैं अगर आप सद्मार्ग पर चलने रह लगे गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने लगें एक मानवता का जीवन जीने लगे जो मैंने कहा आत्म कल्याणकारी और जन कल्याणकारी जीवन अगर आप बना लें अपराधों से बचे, अन्याय अनी अधर्म के रास्ते से अपने आप को रोकें, चाहते न चाहते अनेकों गलतियां हम और आपसे हो जाती हैं मन वचन कर्म से हम चाहते हैं नहीं चाहते हैं। फिर भी कुछ ना कुछ अपराध जीवन में हो जाते हैं उन्हीं अपराधों को बचाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ सकता है मगर जानकर के अपराध तो न करें जानकर अनित अन्याय के रास्ते पर तो न बढ़े एक क्षणिक सुख के लिए कि इस घर के सदस्य आज कहीं बाहर गए हैं इस घर में हम आज चोरी कर सकते हैं आज डाल सकते हैं इसका पर्स हम छीन सकते हैं इस व्यक्ति का आज हम बध कर सकते हैं, आज अकेला जा रहा है इसके यहां हम इस प्रकार का नुकसान कर सकते हैं यह विचार यह पतनकारी विचार जब तक आपके मन मस्तिष्क पर आते रहेंगे तब तक आप अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित करते रहेंगे इस तरह अनित न्याय धर्म के रास्ते से बचने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं बहुत कुछ परिवर्तन आपके जीवन में जब आप सतमार के दो कदम चलते हैं तो बहुत कुछ आपके जीवन में परिवर्तन आ जाता है इस परिवर्तन को कोई देख सके ना देख सके मगर मैं हर पल देखता रहता हूँ जब आप पहले आश्रम में आते हैं जब 24 घंटे आप यहां व्यतीत करते हैं तो मेरी अनेकों चेतना तरंगें बराबर रिटर्न होती रहती हैं और मैं काफी जीवन मुझे पड़ जाता है शरीर में तकलीफें भोगना पड़ता है मगर जब 24 घंटे धीरे धीरे आप 10-5 घंटे यहां गुजार चुके होते हैं तो वही आप व्यक्ति हैं जब पहले आते हैं तो तनावों से समाज के जो कुसंस्कारों को लेकर आते हैं तो यहाँ के वातावरण को जो यहां के तरंगे हो बराबर आपकी ही तरंगे वही मेरी तरंगे जाती है और रिटर्न होती है मेरे मुझे दुख उस बात का होता है कि जो तरंगे रिटर्न होती हुए हो मेरी तपस्या का अंश नष्ट होता है उसका उपयोग नहीं आप कर पाते मगर जब कुछ समय यहाँ व्यतीत करते हैं तो आपकी बैटरी चार्ज होने लगती है आपका मन कुछ ना कुछ एकाग्र होने लगता है और वही चेतना तरंगे बराबर आपके शरीर में प्रवेश करने लगती है आप में एक सुधार के विचारों में परिवर्तन आने लगता है आपके अंदर एक तड़प होने लगी है कि प्रकृति तक की ओर हम बढ़े मगर इफ्ताहित तो नहीं रख पाते